एकांतवासो लघु भोजन आदो इंद्रियों को लघु कम आहार दो देखना खाली भोजन नहीं जो भी बाहर से भीतर जाता है वो भोजन माना जाता है तो बहुत इधर उधर की बातें न सुनना कान का खोराक कर दिया इधर उधर की वार्ता को ज्यादा निहारना नहीं कर्तव्य पालना बाकी का फालतू इधर उधर का देखना करना नहीं एकांत वासो लघु भोजना दो इंद्रियों को अल्पाह मौनम निराशा थोड़ा मौन रहे ये हो जाए ये हो जाए ये जाए डिजायर लेस हो जाओ डिजायर लेस से सॉल के हैप्पीनेस आती है एक मिनट के बाद आ जाए इधर डिजायर लेस इच्छा रहित इच्छा रहित से सॉल आत्मा का वैभव पैदा होता है आत्मा के वैभव में परमात्मा की शक्ति में जो आनंद जो माधुर्य जो ज्ञान आता है उसके बराबरी कोई नहीं कर सकता एकांत वासु लघु भोजन आदो मौनम निराशा कर्णावरोधा अपना करण मन जो बाहर को अंदर ले आते करण माना जो इंद्रिय करण अंत करण तो करण दो प्रकार के होते हैं करण दूसरे अंत करण बाहर से भीतर लावे तो भीतर की शक्ति से ही बाहर की पकड़ होती है तो उसको करण बोलते हैं तो एकांत वासो लघु भोजन आदो मौनम निराशा करणावरोधा करणों को इंद्रियों को थोड़ा शांत तो कर माहौल हो रहा है आपाधापी ये वो सब शांति है इसका फल जितना भारी होगा जितना गहरा फायदा होगा उतना दुनिया की डिग्रियों से नहीं होता दुनिया के रुपए पैसों से नहीं होता दुनिया के रिश्ते नाते इतना भला नहीं कर सकते जितना हमारा मौन हमारा इंद्रिय निग्रह हमारा एकांतवास भगवान का जब अभी आज जो आपको फायदा हुआ उसकी कमाई रुपए पैसों से नहीं तोड़ सकते ये बहुत गहरा फायदा होता है बाबा जय गुरुदेव का शरीर पंच भौतिक विलय हुआ उनके शिष्य बिलख रहे बिचारे तीन दिन तक दर्शन लिए उनके शरीर को रखा है लेकिन इतना उनका प्रभाव कि एक और कुछ वर्ष तक जिए और लोगों को उपदेश दिया और अभी भी लोगों के हृदय में उनकी जगह है तो कैसे बनी एकांत में उन्होंने भजन किया था समाज को उत्पीड़न देखकर कुछ सरकार की मनमानी पर बोल दिए तो इंदिरा सरकार ने उनको जेल में डाला एक जेल से दूसरे जेल तीसरे जेल ऐसे करते तिहाड़ जेल तक उनको रखा उनकी बदनामी करने में भी जब सरकार पीछे पड़ जाए तो संत बेचारे तो उनके साधन सीमित होते तो बदनामी करने कराने वालों ने झक मार के देख लिए आखिर जेल में डाल के भी देख लिया फिर इंदिरा को माफी मांगने जाना पड़ा जब छूटे तिहाड़ से तो अभी भी लाखो लाखों लोग उनके लिए बिलख रहे है करोड़ों लोग बाबा जय गुरुदेव का नाम तो सुना होगा मैंने तो उनको देखा भी था नजीब से वास्तव में उनका नाम तुलसीदास जी महाराज थे जय गुरुदेव जय गुरुदेव बोलते थे तो लोगों ने उनको जय गुरुदेव बोलना चाहा। किया तो उनकी एकांत वासना की साधना थी एकांत समय की साधना थी इंदिरा से टक्कर लिया भले जेल में जाना पड़ा लेकिन अभी भी यशस्वी है राजनेता मरकर जहां जाएगा उससे इस महापुरुष की यात्रा दूसरी हालांकि हमारा उनसे रूबरू बातचीत नहीं हुआ हमने नजीक से उनको देखा उनके कार्यक्रम सुरेश ने भी वापिस उनका नाम सुना तो उनकी साधना मेरे हृदय को अभी भी उनके प्रति सदभाव से भरती जिन्होंने उनको जेल में डाला करोड़ों करोड़ों लोगों की नालत उनको मिली वो भी जेल में गए लेकिन इनकी एकांत साधना और प्रजा के हित की भावना अभी भी इनके अंतकरण को उन्नत किए हुए साधारण व्यक्ति मरकर जैसे कर्मों के बंधन में जाता ऐसे वे नहीं जा रहे नहीं गए वे संसार को स्वप्न जानते भक्तों लोग रहे हैं वो भी वो उनको देख रहे हैं व्यक्ति जब मरता है ना सामान्य व्यक्ति भी तो सवा दो घंटे तक उसका सूक्ष्म शरीर मूर्छित सा रहता है ये प्रकृति का एक बड़ा ऑपरेशन अवस्था है जब डेथ होती तो ऑपरेशन में सुन्न कर देते हैं ताकि पीड़ा वो आंख देखने वाले डॉक्टर क्या है आंख में दवाई डालते आंख सुन्न हो जाती फिर मशीन लगा के आंख को अच्छी तरह से देख के मोतिया तो नहीं है है तो कैसा है तो आंख को कोई यंत्र छुए तो तो तोबा हो जाए अपना हाथ भी आंख को लग जाए तो मुश्किल हो जाती तो यंत्र छुआते तो आंख तो को सुन्न कर देते हैं। पीड़ा न हो और काम हो जाए ऐसे ही मृत्यु के समय सूक्ष्म शरीर मूर्छित हो जाता है पचास साल अस्सी साल जिस शरीर में रहा उस शरीर से निकालना प्रकृति को पड़ता है ना तो जल्दी आदमी निकलता नहीं जैसे कोई घर में पुराना अपने घर में कोई रहा हो और उसको घर से बाहर निकाल दो तो अपना पूरा जोर लगाएगा घर में रहने का ऐसे ये जीव इस घर में आया है तो इस घर कोई मेहमान था निकलने के लिए जल्दी राजी नहीं होगा कौन राजी है मरने के लिए हा? फिर भी प्रकृति मूर्छित करके ये वो करके निकालती तो सवा दो मुहूर्त तक मूर्छित रहता है आकाश में बाद में मूर्छा खुलती अंदर जा नहीं सकता ऐसी अवस्था बना देती प्रकृति फिर देखता है जैसे अपन किसी के शब को देखते हैं ऐसे अपने को भी एक दिन आएगा कि अपने शब को अपन देखेंगे कि ये मरा हुआ भाई और ये मेरा रिश्तेदार है ये मेरा फलाना ये मेरा फलाना है तो किसी से मिलना जुलना आसक्ति वासना रह गई हो तो तीसरा दिन मनाते कोई इधर घूम रहा है फिर शमशान में भी अपने शरीर के साथ साथ जाता है देखता है क्या होता है तो जिनको जैसे संस्कार होते हैं, ऐसा ही उनका मन बन जाता है मरने के बाद जैसे कोई मुसलमान है तो उनमें ये उपदेश मिलता है कि मरने के बाद कब्रस्तान में सो जाना है और जब समय आएगा कयामत होगी तब मोहम्मद साहब की सिफारश से जिनको विस्त में भेजना चाहेंगे उधर जाएंगे अभी सो जाना है कब्र में तो वो बेचारे सूक्ष्म शरीर उनके वहीं रहते यहीं रहना है हिंदू लोग समझते कि शरीर मिला था अपना जितना उद्धार किया हो तो किया अभी शरीर को मैं मैं क्या करूं इधर क्या शरीर पड़ा रहेगा तो भटकेगा जला दो और मित्र तीसरा मनाते हैं भाई बिचारा अच्छा था ऐसा था वैसा था चलो भगवान उनको अपनी सदगति दे स्वर्ग दे तो ऐसा भाव उनको मदद करता है फिर वो आगे की यात्रा में निकलता है जैसी वासना जैसा कर्मानुबंधन तो जो भूत प्रेत का धंधा करते हैं भूत फंसा के अपना प्रभाव दिखाना चाहते उन लोगों का कहना है कि कब्रस्तान में जितने भूत प्रेत मिलते हैं आसानी से उतने हिंदुओं के शमशान में नहीं मिलते क्योंकि हिन्दुओं के शमशान में वो शरीर को जला दिया वो रहे तो कैसे रहे और संस्कार भी है आगे जाने का फिर तर्पण करेगा बेटा बारवा करेगा परिवार वाला श्राद्ध करेगा तो आगे की यात्रा में शरीर बदलते बदलते ऐसी एक ऊंची अवस्था पे आ जाए के भगवान को पा ले पहचान ले अथवा भगवान जिससे भगवान है और इंसान जिससे इंसान है जीव जिससे जीव है वो सब सबका सारभूत जो चैतन्य है उस चैतन्य को मैं रूप में जान ले उस चैतन्य को मैं रूप में जान ले तो वो चैतन्य इतना अणु नहीं है जैसे एक छोटा सा गब्बारा उसमें आकाश है तो वो इतना सा आकाश नहीं है गब्बारा के कारण फुगे के कारण ही आकाश सीमित है नहीं तो वो आकाश और महाकाश एक है ऐसे चिदाणु और विभू सर्वेश्वर परमात्मा सत्ता एक है तो ज्ञान होने से चिदणु फूट जाता है ये भोगना है ये करना है ये वासना हट हाँ जाती तो निर्वासनिक कोने से उसको जन्म मरण का आकर्षण करने वाली वासना मिट जाती तो जहां से यात्रा शुरू हुई परमात्मा से बिछड़कर कर लाख योनियों में भटका फिर उसी में जा मिलता है जीव ब्रह्म की एकता हो जाती मरने के बाद भी होती है और जीते जी भी किसी को समर्थ लीलाशा प्रभु मिल जाए तो अनुभव कर लेता है तो जीते जी मुक्तात्मा हो जाता साधु अब हम ना मरेंगे अमर भय मरते हैं शरीर और शरीर मिलते वासना पूर्ति के लिए जैसे तुम गाड़ी पकड़ते हो कहीं जाना है बाइक हो चाहे जहाज हो कोई व्हीकल पकड़ते हो तो कहीं पहुंचने की वासना से ठीक है ना अब उनको वासना रही नहीं तो उनको किसी शरीर में जाना नहीं तो अपने आप में और अपना आप सतरूप है चेतन रूप है आनंद रूप है और कहीं जाकर मिलना नहीं है अभी मिला मिलाया है तो परब्रह्म में विलय हो जाएगा तो हे राम जी ऐसा पुरुष ब्रह्मा होकर सृष्टि करते विष्णु होकर पालन करते रुद्र होकर संहार करते फिर भी कुछ नहीं करते सत्ता मात्र में रहते जीते जी वो ज्ञान हो गया तो उनको ब्रह्मा विष्णु महेश भला भला चाहते कि आज ये जीव मद रूप हुआ मेरा स्वरूप हुआ जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश अपने को असली रूप में जानते हैं ऐसे ये जीव भी अपने को असली रूप में जानते हैं भगवान ब्रह्मा जी भी समाधिस्थ होकर आत्मरस में परितृप्त रहते हैं। फिर सृष्टि की व्यवस्था करते विष्णु जी भी अपने आत्मदेव में रहते हैं। महेश भी तो एक एक देव की उत्पत्ति की व्यवस्था है दूसरे देव की पालन की है तीसरा देव जो गड़बड़ी हुई साफ सफाई करके फिर से नए सिरे से जैसे खेत में साफ सफाई करके नए से बुआई होती है ऐसे शिव जी का विभाग सफाई करके नए सिरे से बाकी जीव चलो तो ये तीनों देव जिस परम देव की सत्ता से लीला करते रहते वही आत्मदेव है और वह आत्मादेव तुम्हारे शरीर में भी रोज उत्पत्ति करता है खून की उत्पत्ति करता है भोजन में से रसों की उत्पत्ति करता है फिर यथा योग्य पालन करता है और सब बाकी का कचरा सुबह धकेल देता है रोज खाली होता है ना कचरा कल खाया था वो चीज वस्तु थी आज उसमें से खून बन गया तो उसके भी तीन चीजें बनती है एक सात्विक अंश से इंद्रियों को पोषण मिलता है राजसी से खून मांस मजा रक्त ये बनते हैं। और बाकी का तीसरा अंश जो है कचरा वो सुबह और दिन में निकलता रहता है सिंगल के द्वारा निकलता रहता है शरीर की गंदगी पसीने के द्वारा श्वासोश्वास के द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं शुद्ध दवा और शुद्ध निकालते रहते हैं तो ये सारी लीला है इस लीला को लीला समझे संसार को सरकने वाला समझे और अपने को असरक आत्मा समझे तो उसका हजारों लाखों जन्मों का काम एक ही जन्म में हो जाता है इसलिए गुरु का महत्व है सत्संग का महत्व है साधन का महत्व है तो गुरु भी जैसा ऊंचा होगा ऐसा ऊंचा साधन बताएगा जैसे सातवी पढ़ा हुआ मास्टर भी मास्टर होता है और दसवीं वाला मास्टर भी मास्टर होता है बीए वाला भी मास्टर मास्टरी करे तो मास्टर है बीएड वाला एमएड वाला पीएचडी वाला तो अपनी अपनी योग्यता के अनुसार उसके विद्यार्थी ऊंचे होंगे तो और डिलीट किया फलाना किया सॉरी डिग्रियां जिसके पास वे लोग भी आत्मज्ञानी के आगे बबलू हो जाते हमारा अपना शिष्य है तो बोले बाबा हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा में ज्यादा डिग्रियां आपके बालक के पास है दुनिया के छह देशों में आज के समय अधिक से अधिक डिग्रियां मेरे पास एम ए हुआ बी एड हुआ एम हुआ फलाना हुआ पीएचडी हुआ कईयों को पीएचडी कराया कई वाइस चांसलर मेरे शागिद है लेकिन अब शांति अभी वो जीवित है रूप नारायण का नाम तो ये दुनिया की सारी पढ़ाई सारी डिग्रिया उस आत्मादेव के आगे बहुत छोटी हो जाती तुच्छ हो जाती आत्मा का ज्ञान आत्मा का वैभव आत्मा का सुख ऐसा है उस सुख को पाने में ये एकांतवास अल्प आहार व्यवहार की शुद्धि कर्तव्यपरायण था वापिस लापरवाही परायण व्यक्ति जो नहीं है ना वो तो आत्मा में स्थित होने के काबिल नहीं होता उत्तम सेवक सेवा खोज लेते मध्यम सेवक को संकेत करना पड़ता कनिष्ठ सेवक को आज्ञा देनी पड़ती और अब आगे उसमें विफल हो जाता जब गुरु ने आज्ञा दी और फिर विफल हुआ तो उसकी बुद्धि बहुत नीची है बाहर से भले वो ऊंचा आदमी है पीएचडी है डीलिट है फलाना है जो भी है, है लेकिन आज्ञा मिली फिर भी जो विफल हो रहा है तो उसकी बुद्धि पर तरस आता है महापुरुषों को मनमुख व्यक्ति बेजवाबदार है अपने आप का दुश्मन है दुनिया के सब दुश्मन मिलकर भी हमारा इतना नहीं बिगाड़ते जितना हम अपनी बेवकूफी से अपना सत्यानाश करते वापिस सारे मित्र मिलकर भी हमारा इतना भला नहीं कर सकते जितना हमारा सतगुरु भला कर सकते रो के टोक के फल करे कुछ करे लेकिन सतगुरु की जो सूझबूझ होती जो करुणा कृपा का पावर क्यों गया तो? <laughs> तो ये डांट मेरे गुरुजी की याद आती है। तो अब खुश खुश होता है तुम तो डर जाते हो <laughs> किसी साधु ने मेरे को बुलाया था और मेरे को बोल रहे थे तुम्हारी ऐसी उम्र है इतना वही राग्य है ऐसा है तो ऐसा ऐसा करो ऐसी ऐसी सिद्धियां मिलेगी ये मिलेगा वो जरा सा बोल ही रहा था तो किसी ने जाके मेरे गुरुदेव को कहा कि वो सन्यासी की बातों में आ रहा शारा उनको ऐसा ऐसा समझ बोल रहा है सुन रहा है तो मेरे को बोला बोले वो क्या बोल रहा था मैं कहता नहीं वो ऐसी बातें कर रहा था क्यों हो गया डाटा अभी तक याद फिर मैं कभी इधर उधर कहीं गया नहीं बच गया नहीं तो न जाने कितने जन्मों के बाद ये अनुभूति होती जो गुरु ने करा थी तो गुरुजी जी के सत्संग में ये कुछ बोलते और फिर मेरे तरफ इशारा करते तो मैं समझ जाता कि मेरे लिए सावधान होने के लिए तो परमात्मा आनंद स्वरूप है ज्योति स्वरूप है चैतन्य रूप है वो अपना आपा है सुख के लिए बाहर भटकते लोग लेकिन अपना सुख स्वरूप है ओ ऐसा जब गुरुजी जी परमात्मा की बात करते तो मेरा तो तड़प थी वही बात मिलती तो मेरा ध्यान लग जाता बड़ा चेहरे पे प्रसन्नता, था क्या करता है सत्संग <laughs> के समय ध्यान किया जाता है <laughs> अब ध्यान तो बहुत ध्यान की बड़ी भारी महिमा है भगवान शिव जी कहते है नास्ती ध्यानम समम तीर्थम ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं नास्ति ध्यानम समम यज्ञम ध्यान के समान कोई यज्ञ नहीं नास्ति ध्यानम समम दानम ध्यान के समान कोई दान नहीं तस्मात ध्यानम समाचारे तो इसलिए पार्वती ध्यान आदर सहित करना चाहिए और पार्वती भी ध्यान करके शिव जी को पाया तो ध्यान की तो महिमा है और कृष्ण भी कहते हैं तपस्वी भ्यो को योगी ज्ञानी भ्यो मतो अधिक कर्मी भ्योश्च अधिक योगी तस्मात योगी भवा अर्जुना तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है विद्वानों से भी योगी श्रेष्ठ है जो कर्म कांड विधि विधान जानते हैं ऐसे भारी कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है उसलिए अर्जुन तू योगी हो गीता में आया और उन सब योगियों में भी जो मुझे अंतर भाव से भजता है योगी नाम अपनी सर्वेशम मदगते न जो मदगत हो जाता है मुझ आत्मा की तरफ आ जाता योगी नाम अपनी सर्वेशा मद गति नंतरात्म श्रद्धावान भजते में जो श्रद्धालु मुझे भजता है, वो मेरे से एकाकार हुआ युक्त हुआ ऐसी बड़ी भारी महिमा हम घर में थे तो गीता पढ़ते थे जानते थे ध्यान की महिमा थोड़ा बहुत सुनो गीता का पाठ के बिना हमारी पूजा पूरी नहीं होती थी तो ऐसे संस्कार थे गुरुजी, जी से प्रत्यक्ष दर्शन और नजीक ही नहीं हुई थी उसके पहले ये श्लोक गीता का हम उच्चारण करते तो बड़े बड़े प्रसिद्ध नीम करोली महाराज बड़े प्रभावित हो गए थे मेरे गुरुजी आएंगे, आज आएंगे, कल आएंगे तो इंतजार में जहाँ रहता था तो पास में नीम करोली महाराज का हनुमानगढ़ी नैनीताल में स्थान था वहां रहते थे बड़े प्रसिद्ध हैं तो चलो बड़े संत तो तुम्हें दर्शन करने कर ले, मिल ले। तो मेरा ऐसा कुछ था एक शाल उड़ता था और नीचे गेद होते और लाली वाली ये बाल गंगूले आये आये ब्रह्मचारी जी आये आये वापस सीधर बैठिए इधर अ भंडारी मैंने जरा महाराज आए जरा पूरी बना देख जरा काली मिर्च छोड़ के मैं भी मूंग उल के खाता <laughs> क्या बोलती तो उन्हें तो नाना क्यों बोल <laughs> बहुत दिन रुखा सूखा खाया है उन्हें तो पूरी पूरी बनी गर्मा गर्म पूरी हलवा भाजी तो वही गद्दी पे है महाराज के सामने बैठ के अपना रक्ष खाए मैंने क्या लगे बो मां भी वापस वापिस घट को देसी घी का उस समय हाथवा वाथ बोले कहो ब्रह्मचारी जी ब्रह्मचारी वेश था मेरा कहा से आए कैसे कुछ सुनाओ तो मैंने गीता का छठा अध्याये जो घर में कंठस्थ था वो चरण करते करते मेरे आंखों में से आंसू आ गए भाव विभोर हो गया तो बड़े प्रभावित हो गए उनके भगत <laughs> वो महाराज को भी लगा के ये मिल जाए चेला <laughs> वापस वो भी खोज में थे ए, मिल गया पात्र बोले अच्छा ब्रह्मचारी जी कहाँ रहते हैं तो मैंने कहा गुरुदेव का आश्रम का नाम देखा तो उन्होंने मेरा मन वहां से हटाने के लिए चेला बनाने के लिए कैसे भी उन्होंने अपना मुंह जरा नाखुशी जैसा बनाया अच्छा वो सफेद कपड़े वाले महात्मा के मैं देखा ये तो जिनको मैंने हृदय से गुरु माना है उनके प्रति इनको तो <laughs> खटास जैसा लगता है फिर मैं वहां नहीं गया जिसको हम गुरु मानते हैं उनको उनके नाम से एलर्जी है मेरे किस काम के ऊपर खिलाए तो खिलाए कभी नहीं गए तो गुरुजी सत्संग में बाद में हम गुरुजी के चरणों में बैठते तो सत्संग में बोलते थे कि सुपात्र मिले तो कुपात्र को दान दिया न दिया सुशिष्य मिले तो कुशिष्य को ज्ञान दिया न दिया सूरज उदय हुआ तो और दिया किया न किया कहे कवि गंग सुन शाह अकबर पूर्ण गुरु मिले तो और को नमस्कार किया न किया जब ब्रह्म वेता आत्म रामी मिले तो दूसरे के आगे नाक रगड़ा न ना रगड़ा कोई जरूरत नहीं प्रेम से सद्भाव से मित्र भाव से किया लेकिन गुरु भाव तो जिसके लिए हुआ हुआ बस सदगुरु की जगह दूसरा कोई नहीं ले सकता है घाट वाले बाबा मेरे मित्र संत थे बहुत पहुंचे हुए संत थे राम सुखदास जी से भी मैं मित्र भाव से मिलता तक हूँ दूसरे जो बड़े बड़े अदृश्य होने वाले जोगी हिमालय में यहां नारायण बापू ज्ञानी जयल सिंह जिनकी दुआ से राष्ट्रपति बने वो मेरे साथ गुफा में हम, मेरी गुफा में वो रहते थे अदृश्य होने की शक्तियां कई योग्यताएं थी उनमें बहुत अच्छा सामर्थ्य था उनका संकल्प अकाट्य था दृश्य भी हो जाते थे मैंने अपनी आंखों से देखा लेकिन मेरे गुरुजी जो है वह नारायण बापू मेरे गुरुजी नहीं बन पाएंगे और भी जो महापुरुष है गुरुजी तो गुरुजी जी हैं मेरा सदगुरु का स्थान और कोई नहीं ले सकता तो कबीर जी ने कहा सदगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट मारे गोला प्रेम का हरे भरम की कोट तो बड़े में बड़ा भरम है कि शरीर में हूं और ये संसार में ये करना है ये पाना है कर करके तक कई जन्म पूरे हो गए पापा के तक कई जन्म में छोड़ के मरे अभी तो जिससे किया जाता है जिससे पाया जाता है उस आत्मज्ञान को पाना है आत्म शांति को पाना है आत्मा के आनंद को पाना है उसी लिये कर्म करने तो ये बात समझ में आ जाए तो बहुत सरल रास्ता हो जाता है ईश्वर प्राप्ति का समझ में नहीं आती तो बस कभी जाए केदार कभी जाए मक्के बिना आत्मज्ञान के खारे दर दर के धक्के ऐसा गुरुजी सत्संग में बोलते थे तो फिर इधर उधर यात्रा करने की भी रुचियां अपने आप चली गई इदम तीर्थम इदम तीर्थम भ्राम्य ताम सा शिवजी ने कहा पार्वती को आत्मतीर्थम न जानंती कुत मोक्ष आत्मतीर्थ को नहीं जानता तो कैसे मुक्ति होगा फिर तीर्थ में भी सुना पड़ा एक तो स्थावर तीर्थ होते हैं दूसरे चलते फिरते संत जंगम तीर्थ होते हैं तीर्थ तीसरा होता है सत्य तीर्थ क्षमा तीर्थ ब्रह्मचर्य तीर्थ शौच तीर्थ पवित्रता ये पहले से स्थावर तीर्थ से जंगम तीर्थ महत्वपूर्ण है अब जंगम तीर्थ से भी सत्यनिष्ठा ब्रह्मचर्य पवित्रता ये आदि सद्गुण भी तीर्थ है तो ऐसे पुरुष जहाँ रहते हैं वो भूमि में भी तीर्थत्व आ जाता है तो ऐसे पुरुष भी यहां बहुत रहे हुए हैं पूर्व काल में यहीं पास में जंगल में एक साधु पेड़ पे ही रहते थे वायु पीके रहते थे आज से अड़तीस चालीस साल पहले की बात मैं इधर आता था इसी जंगल में ये जंगल के पास वाली जगह इसीलिए पसंद पड़ी के यहाँ संतों का निवास रहा है अट्ठारह बीस साल हो गए इस जगह को तो यहाँ तुम जो बैठे हो या रह रहे हो ध्यान भजन कर रहे हो तो इधर उधर के आपाधाती से इधर कुछ माहौल यहाँ का निशेष शांत बाहर से कैसे भी ख्याल लेके आए इधर आते ही हल्के फुलके ख्यालों की ऐसी तेजी हो जाती सिख धर्म ने कहा साध जना मिल हर जस गाइए संतों के साथ मिलकर हरि का जस गाइए भगवताकार वृत्ति बनाइए क्योंकि जहां पहले बनी हुई है न जैसे रेलवे ट्रैक होती वहीं पर दूसरी गाड़ी दौड़ती जहां पहले सड़क पे गाड़ियां जाती उधर ही जाना आसान होता है ऐसे जिन्होंने आध्यात्मिक यात्रा की हुई है सफलता पाए हुए ऐसा माहौल है और जगह पर जिधर जो इतना इतने घंटे इधर बैठ पाते हो उतना घर में जाके बैठो नहीं बैठ पाते सुविधा असुविधा में भी इधर जो शांति मिलती है अथवा तो जो तसल्ली आती है वो तसल्ली शांति तो अभी का अनुभव है लेकिन इसका फल आध्यात्मिक जो होगा उसको लौकिक रूपये पैसों से तोल नहीं सकते तो हे राम जी जो समय संतों के संग में बीता वह सार्थक भगवान राम के गुरुदेव बोलते और कबीर जी कहते हैं दर्शन संत के साहेब याद लेखे में वो ही घड़ी बाकी के दिन बाद संतों के संग से परमात्मा तत्व की याद आप वही लेखे में जीवन की गाड़ियां बाकी तो तुलसीदास ने कहा कि जैसे धोखनी श्वास छोड़ती लेती है ऐसा ही बाकी का जीवन है अभी कहाँ कहां सुन रहे हैं लोग 31 तारीख को बोईसर में सत्संग है, बहुत लोग होंगे भीड़ होगी। मुंबई से करीब 100 किलोमीटर सूरत के रास्ते पे फिर बोईसर से 90 किलोमीटर वलसाड़ है वलसाड़ वालों को इसीलिए पूनम के निमित्त कार्यक्रम दे दिया कि कई लोगों ने समुद्र नहीं देखा द्वारका के समुद्र देखने को स्पेशल ट्रेन भर के आई और दूसरे साधनों से भी लोग पहुंचे फिर भी यहाँ के लोग मुझे आश्चर्य होता था मैं किसी को पूछता था कि तुमने समुद्र दे, दरिया देखा है बोले हाँ हमारे घर के पास दरिया बहता है हम इधर हिमाचल में घर के पास कहाँ दरिया बहेगा बोले शीतलज दरिया है है मैं कह तो नदी है नदी को बोले हम दरिया बोलते तो कई लोगों ने समुद्र नहीं देखा तो इस बार द्वारका वालों को मैंने पूनम दिया कई वर्षों से वहां की समिति बोल रही थी तो दिल्ली से नई रेलवे के डब्बे बने थे पूरी स्पेशल ट्रेन लेके गए और एक भी पैसेंजर नहीं बाहर का पैसेंजर तो हमारे पास ज्यादा थे लेकिन ट्रेन में जितनी जितने डब्बे लग सकते थे छब्बीस अट्ठाईस घंटे की यात्रा हुई जाने में इस बार फिर सोलह घंटे में पंद्रह घंटे में पहुंच जाए वलसाड़ ऐसा समुद्र तट को लक्ष्य करके दिया प्रोग्राम पहली और दूसरी तारीख वहां है पूनम वाले भी वहां आ जाएंगे और पास में फिर बम्बई है तीसरी तारीख बम्बई चौथी तारीख फिर दिल्ली का रामलीला मैदान छलो छल चल भर जाता है चिक् चौथी तारीख तक है तब तक मैं क्या जरा थोड़ा गंगा किनारे पुराने साधक भी जरा जमे जैसे दूध में दही डालते हैं ना थोड़ा जामन डालते <laughs> तो, अब मैंने सुना है एक दृष्टान्त कि आपका मन है दूध की घड़े जैसा और संसार है सरोवर दूध का घड़ा संसार के सरोवर में डाल दोगे ने तो छिन्न भिन्न हो जाएगा सरोवर में दूध का घड़ा डाल दिया तो क्या वैल्यू लेकिन उसी दूध के घड़े को जरा जमाएंगे और मक्खन निकालेंगे तो सरोवर में तैरता रहेगा ऐसे ही आपके मन को जरा साधन भजन करके जमा करके ब्रह्म मय बनाएंगे फिर संसार में तैराते उतराते रहोगे जैसे सरोवर के पानी से ही बर्फ के पार्सल बने और सरोवर में डाल दे तो सरोवर के पानी से सरोवर में तैराते उतराते ऐसे ब्रह्म परमात्मा से बनी सृष्टि ब्रह्म परमात्मा से पूरा मन और वो ब्रह्म ज्ञान पाकर फिर संसार में रहे तो संसार में ब्रह्म रस में आप तैराते उतराते रहेंगे और आपके संपर्क में लोगों का स्वाभाविक मंगल होगा दुनिया के सारे मजहब सारे धर्म ग्रंथ रसातल में चले जाएं। लेकिन एक आत्म साक्षात्कार पुरुष और एक सत्य शिष्य बच जाए तो सारे धर्म ग्रंथ फिर से उत्पन्न होंगे क्योंकि सारे धर्मों का मूल आत्मदेव है आत्मदेव को छूकर जो वचन निकलेंगे वो शास्त्र बन जाएंगे शिष्य प्रश्न पूछने का अधिकारी होता है और सदगुरु जो बोलते अमी बोल तो वेद बोलते तो कारहम जी बोले कबीर जी जो बोले संतवाणी बन गई बीजग बन गया ऐसे शंकराचार्य भगवान जुना अखाड़ा नवा अखाड़ा दस नामी ये। गिरी पुरी भारती ये सब परंपरा सत्पुरुषो ने तो चलाई सत्य को पहचानने के लिए व्यवस्था की ये बद्रीनाथ की मूर्ति वहां से कुंड से निकाल के स्थापना की बद्रीनाथ तीर्थ महापुरुषों ने तो बनाया ऐसे तुम्हारा बिंदरावन चैतन्य महापुरु प्रभु ने अपने शिष्यों को कहा जाओ स्थापना करो मिंद्राबन तीर्थ बन गया जहां जाओ उनको प्रेरणा हुई वो तीर्थी कुरंती तीर्थाणी जिन्होंने तीर्थ में विश्रांति पाए वे महापुरुषों ने तीर्थत बनाए यहां हर की पौड़ी पे नहाने को जाते हैं साधु चाहे हर की पौड़ी से ऊपर को रहते हो चाहे नीचे को रहते हो कुंभ के महले में वहीं नहाने को मान धाता ने हां विश शांति पाई ध्यान समाधि की थी और ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उस समय पेड़िया बेढ़िया नहीं थी सड़के वडके नहीं थे तो अभी भी लोग हर की पेड़ी पे नहाने जाएंगे तो जहां ध्यान भजन होता है वो भूमि में तीर्थत्व तो आ जाता है हिंदुस्तान तो में सात ऐसी जगहें हैं अयोध्या मथुरा माया माया मना हरिद्वार काशी कांची अवंतिका उज्जैन पुरी द्वारा सप्तः और जगह भूमि में दो दोष रहते हैं कहीं वायु और पित्त या तो पित्त और कफ या तो वात और कफ लेकिन तीर्थ में एक ही दोष रहता है मतलब छासक प्रतिशत आरोग्य के कण रहते तैतीस प्रतिशत और जगह छाठ रोग के परमाणु होते हैं। इसीलिए स्वास्थ्य के लिए भी तीर्थ सेवन और महापुरुषों के निवास की परंपरा से भी तीर्थ सेवन और फिर कोई संत रहते हों और ध्यान भजन करने वाले एक ही सिद्धांत के बहुत साधक है वहां तो बेमाप फायदा होता है और उसमें भी जो ओमकार की उपासना होती है तो इस ब्रह्मांड को लांग कर अनंत ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद से आध्यात्मिक ओरा से एकाकार हो जाता यह है आदमी ये आपकी सृष्टि देखते है ना उससे भी कई ब्रह्मांड ओम सात बार जप करने के बाद अनंत ब्रह्मांडीय ऊर्जा से व्यक्ति तदाकार हो जाता है ओ ओम श्री परमात्मने नमः ओंकार मंत्र ओंकार मंत्र गायत्री छंद गायत्री छंद परमात्मा ऋषि परमात्मा ऋषि अंतर्यामी देवता अंतर्यामी देवता अंतर्यामी प्रीति अर्थे अंतरियामी प्रीति अर्थे अंतर्यामी प्राप्ति अर्थे अंतरियामी प्राप्ति अर्थे जपे विनियोग जपे विनियो होठो में जप करो ओ परमात्मा ने न एक आध मिनट जब करो भले एक दो मिनट ओठों में जब करो हम्म हम्म हम्म हम्म मन ओम आनंद प्रभु मेरे में प्रभु का प्रभु आनंद स्वरूप वापस चैतन्य स्वरूप कार्य साफल्य ऊर्जा का मूल गुरु कृपा प्रभु कृपा एक ही चीज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 प्यारे जी ओम मेरे जी ओम परमात्मा <स्थास्था> ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम मोमो